पातंजल योग प्रदीप सड़दर्शन समन्वय दो अनादि तत्व सांख्य और योग में चेतन और जड़ दो अनादि तत्व माने गए हैं पुरुष अर्थात चेतन तत्व ज्ञान स्वरूप निष्क्रिय असंग निर्लेप और कूटस्थ नित्य है और जड़ तत्व सत्व त्रिगुणात्मक सक्रिय और परिणामी नित्य है सत्व प्रकाश लका सुख ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य और धर्म स्वभाव वाला है तमस भारी अंधकार मोह अज्ञान अवैराग्य और अधर्म स्वभाव वाला है रजस क्रिया गति चंचलता और दुख स्वभाव वाला है इन तीनों गुणों के स्वरूप अर्थात साम्य परिणाम की अवस्था का नाम मूल प्रकृति है जो केवल अनुमान और आगम गम्य है चेतन तत्व पुरुष की सन्निधि से इस जड़ तत्व में एक प्रकार का विरूप अर्थात विषम परिणाम हो रहा है अवरोहण क्रम पहला महत्त्व पहला विषम परिणाम महत्त्व है जो सत्व में रजस क्रिया मात्र और तमस उस क्रिया को रोकने मात्र है यह महत्त्व सत्व की शुद्धता से समि रूप में विशुद्ध सत्व में चित्त कहलाता है जिसमें समस्त अहंकार बीज रूप से रहता है जो ईश्वर का चित्त है और सत्व की शुद्धता को छोड़े हुए अपने व्यष्टि रूप में सत्व चित्त कहलाता है जो अनंत है इन अनंत सत्व चित्तों में व्यष्टि अहंकार बीज रूप से रहते हैं ये जीवों के चित्त कहलाते हैं चेतन तत्व में अपने ज्ञान के प्रकाश डालने की और महत्वत्व में इन ज्ञान के प्रकाश को लेने की अनादि योग्यता चली आ रही है उदाहरण थोड़े ही अंशों में घटा करता है किंतु चेतन तत्व और महत्त्व जैसी कोई भी वस्तु भौतिक संसार में उदाहरण देने के लिए नहीं मिल सकती इसीलिए परिभा उदाहरणों से इन दोनों तत्वों की सन्निधि बतलाने के विषय को समझ लेना चाहिए इनके लौकिक अर्थों पर नहीं जाना चाहिए योग का उदाहरण जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब अनंत जलाशयों में पड़ रहा है इसी प्रकार चेतन तत्व के ज्ञान का प्रकाश समष्टि विशुद्धसत्व में चित्त में तथा सत्व चित्तों में पड़ रहा है यथा एक तो भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकदा बहुधा चुश्यंते जलचंद्रवत यथा हिम ज्योतिरात्मा विवस्वान्न अपो भिन्ना बहुधनुगछन उपाधिना क्रियते भेद रूपो देव क्षेत्रे स्वयं मजोप्यत्मा अर्थ एक ही भूतात्मा भूत भूत में विराज रहा है जिस प्रकार एक ही चंद्रमा जल में अनेक होकर दिखता है उसी प्रकार वह आत्मा चेतन तत्व भी अनेक रूप से प्रतीत हो रहा है जिस प्रकार ज्योतिस्वरूप सूर्य एक होता हुआ भी भिन्न भिन्न जलाशयों में अनेक होकर दिखता है यह भेद उसका केवल उपाधि के कारण है उसी प्रकार अनादि देव, चेतन तत्व क्षेत्र भेद से अनेक रूप में दिखाई दे रहा है